दाब जाग दलित जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई कही हम सोई संवाद बखानी सकलसा जन नकल सजन सुखमा सम्लुकीन चरित सुहावा बहूरी कृपा करे महि सुनावा शो शिवता दीना राम भगते अधिकारी चीनाई सन जाग बलिक पुनि पावा भरद्वाज प्रति गा श्रोता बक्ता समशीला समर्सी ज्ञान हरिला ज्ञान तीन काल निज ज्ञाना पर तलगतया मलक समाना हरि भगत हरिभत सुजानाई सुनई समुझ विधि नाना मए पुन निज गुरु सुनी कथा सुसु सुसूकर खेत समझी नहीं तिदालेत तो तो। श्रोता तो भक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़ राम कै किम समझ मैं जीव जड़ी कलिमलग्रसितिमुंड्र गी जय पवन सुच मनोजी जय देख रहे थे तुलसीदास की वंदना करते करते राम नाम की वंदना की और उसके बाद भगवान राम जो दशरथ बंदन राम उनकी भी वंदना की और कहते हैं कि उनकी वंदना के बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं वंदना के समय इस समय तुलसीदास ने अपनी विनम्रता भी व्यक्त की दीनता व्यक्त की दैनीय भाव आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आवश्यक है दीनता शब्द का प्रयोग करते रहते हैं निरहंकार भाव में कि कोई अहंकार नहीं का त्याग हो गया तो वही दीनता है तो ऐसे ही तुलसीदास जी जो कुछ आगे कथा सुनाने जा रहे हैं लोग तुलसीदास जी को तो अहंकार समझ सकते हैं ये शंका हो सकती थी कि तुलसीदास जी जी को अपने अहंकार के कारण उन्होंने हिंदी में कविता रखी अपने अहंकार के कारण से मानस की रचना की जैसे प्रायः लोग कोई तो महान कार्य करते हैं तो उनको उस कार्य करने का अभिमान भी रहता है ये शंका तुलसीदास जी के साथ में भी हो सकती थी उसके लिए उन्होंने निवारण किया कि हमारे बुद्धि कितनी है ज्ञान ही कितना है ये तो भगवान की वर्णना करते करते उनकी प्रार्थना करते उनकी कृपा से जो कुछ होगा वही कथा सब हम सुनाएंगे इस प्रकार से अपनी दीनता का वर्णन करके अब कथा के विषय पर आते हैं तो पहले तो ये सुनाते हैं कि कथा की परंपरा क्या है तुलसीदास जी ये कथा कहेंगे वो तो कहाँ से आई है कहां से प्रारंभ हुई किस प्रकार से तुलसीदास जी को प्राप्त हुई वो प्रसंग सुनाते हैं और फिर कथा की महिमा सुनाते हैं, जैसे तुलसी राशि ने राम नाम की महिमा सुनाई वैसे ही कथा की भी महिमा है उस कथा की भी बहुत गुण है बहुत लाभ है वे सब भी बताएंगे सब आगे बढ़ेंगे कथा में इसलिए पहले इस कथा की परंपरा बताते हैं कहते हैं जाग बलिक जो कथा सुहाई याग जो सुंदर कथा सुनाई थी भरद्वाज मुज मुन को जो कथा सुनाई थी कही से संवाद बखानी उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ वही कहियों को मैंने वही मैं कहूंगा सुनो सकल सज्जन सुख सभी सज्जन लोग सुख मान करके इसे सुने <coughs> मैंने गोस्वामी जी का एक कहना तो ये है कि हम वो कथा सुनाएंगे जो यागवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाई पहली बात यहाँ पर कही और भी कई बातें आगे आती हैं उनका सबका भी तालमेल बैठाना अपना आवश्यक है नहीं तो भ्रम बना रहेगा आज भी चलकर के कहेंगे कि जो शंकर जी ने कथा सुनाई वही हम कहेंगे तो इनका सबका क्या तात्पर्य है वो सब कुछ यहाँ कहते हैं और आगे भी कहते हैं उनको सब तो ध्यान में करके विचार करके रखें कि क्या है यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने की सबसे पहले ये है कि अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है चाहे उसमें वेदांत का ज्ञान हो उपनिषदों का ज्ञान हो चाहे प्राणों की शिक्षा हो चाहे भगवान राम की कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो ये सब जो कुछ अध्यात्म शास्त्र है इसमें एक विशेष बात हुई कोई भी व्यक्ति ये न कहे कि मैं अपने मन से कह रहा हूं या मेरे मन की उद्भावना है जो भी ये कथा सुनाता है वो परम्परा बोलता है कि हमने ये कथा या ये ज्ञान हमने परंपरा से प्राप्त किया हमारे गुरु ने ये ज्ञान हमको दिया है जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वैसे ही हम ये ज्ञान आगे अन्य लोगों को मता रहे अगर उसको ज्ञान के बताने में अगर ज्ञान बहुत अच्छा है सही है तो फिर इसमें शास्त्र की कृपा है और गुरु की कृपा है और अगर जो कुछ ज्ञान बता रहे हैं उसमें कहीं गलती हो गई जो कथा सुना रहे हैं उसमें कहीं त्रुटि हो गई भूलभाल हो गई कहीं उसका जिम्मेदार कौन कथा सुनाने वाला स्वयं कि वो गलती अपनी है ये सकार की नियत तो देखिये ये लोक व्यवहार से विपरीत बात है व्यवहार में लोग बात क्या करते हैं कि जो कुछ अच्छा है वो हमारा किया हुआ है और जो गलती हो गई वो दूसरे लोगों के कारण से हो गई उन्होंने ये कर दिया उन्होंने ऐसा कर दिया उन्होंने ऐसा बोल दिया उन्होंने ऐसा हो गया इसके वजह से यह गलती हो गई व्यक्ति जहां खराबी होती है दोष आते हैं गलतियां होती हैं उसको अपने सब स्वीकार नहीं करता ये संसारी व्यक्तियों की प्रवृत्ति है और ये लक्षण ही है संसारी लोगों का जहाँ जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार न करे दूसरों के ऊपर गलती मत्थे मरे वो तो संसारी व्यक्ति है और संसार से मुक्त पारमार्थिक व्यक्ति कौन जो व्यक्ति गलती अपनी स्वीकार करे और अच्छाइयाँ दूसरी लोगों की माने के गुरु की कृपा है शास्त्र कृपा है संतों की कृपा है आसपास जितने लोग गुरुजन है माता पिता आदि हैं वे सब लोग मित्र आदि हैं उन सबकी कृपा है, सब है जिससे कि कुछ भी अच्छा कार्य बन पड़ा इस प्रकार का भाव बराबर दृढ़ में हृदय में लाने का अभ्यास करना चाहिए और इसी का नाम है संस्कृति संस्कृति मानी कल्चर इंडियन कल्चर का एक पॉइंट है ये भारतीय संस्कृति का अगर इस बात का अभ्यास कोई करता है तो वो भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहा है और स्वयं भी उसी संस्कृति का लाभ उठा रहा है और यदि इसके विरुद्ध आचरण करता है वृद्ध मान्यता रखता है तो अपनी ही संस्कृति को विध्वंस कर रहा है संस्कृति के नष्ट करने का दोष भी उसके उसे करा रहा है इसलिए ये जो जो अपने भारतीय संस्कृति के सिद्धांत हैं उनको समझना चाहिए और समझ करके जीवन में धारण करना चाहिए इससे संस्कृति भी रक्षा है और अपनी भी रक्षा है समाज की भी रक्षा है सबके हित की बात संस्कृति है वो व्यक्ति और समाज सबकी रक्षा के लिए है और उन्नति बनाने के लिए है इसलिए गोस्वामी जी शुरू शुरू साफ साफ कह देते हैं कि जो कुछ कथा हम सुना रहे हैं ये वही कथा है जो यागवल्क जी ने भरतदास जी को सुनाई थी वही कथा सुनाते हैं दूर प्राप्त यहाँ पर उन्होंने संकेत कर दिया कि यागवलिक जो कथा सुहाई सुहा सुंदर याग्ञवल्क जी ने भगवान श्री राम जी की बड़ी सुंदर कथा सुनाई <coughs> तो उस कथा की सुंदरता आकर्षण का हमको भी भाया अच्छा लगा तो वही कथा अब हम अन्य सब लोगों को सुनाते हैं <coughs> इस कथा के सुनने वाले थे भरद्वाज मुनिवर सुनाई भरद्वाज मुनिवर भरद्वाज को ये कथा यागवल्क जी ने सुनाई अब इसका विस्तार आगे करेंगे चल करके वहाँ पर देख लेंगे <coughs> देखेंगे कि एक बार जब कुंभ हो गया और सब लोग प्रयागराज से जितने यात्री लोग आए थे सब अपने अपने स्थान को चले गए तो यागवल्क जी के आश्रम में ठहरे हुए थे उन दिनों में तो ये भी जाने लगे तो जब भरतवाज याग्ञवर्ग जाने लगे तो भरतवाज जी ने उनको रोक लिया कहा कि आप सब लोग भीड़ भाड़ चली गई है आप थोड़ा शांति से आप थोड़े दिन और रहिये और भगवान की कथा हमें सुनाइये हम उसे सुनना चाहते हैं उस कथा में हमारी बड़ी रुचि है और भगवान की कथा के आप बहुत ज्ञाता हैं भगवान के चरणों में आपकी भक्ति भी बहुत है इसलिए वो कथा आप हमको सुनाइए तो ऐसे भरद्वाज जी के निवेदन करने पर कर के ने वो कथा वहां पर सुनाई है एक बात ये भी ऐसा लगता है कि भरद्वाज तो मुनि है ही है लेकिन जब उन्होंने भगवान राम की कथा सुनी तो मुनियों में भी श्रेष्ठ मुनिवर हो गए इसलिए कहते हैं कि भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई ये कथा उनको भरद्वाज को सुनाई तो आप देखो कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले दोनों ही मुनि हैं, ऋषि ऋषिकूट के हैं बड़े ज्ञानी हैं। तब ये कथा की परंपरा चलती है ये मैंने कथा जो है वो हो तो या लोग बात समझते हैं कि कथा तो जो कुछ नहीं जानते उनको कथा सुनाओ और जो नहीं जानते वही सुनते हैं तो जो कुछ नहीं जानते अज्ञानी व्यक्ति वो भी कथा सुनते हैं तो उनका ज्ञान कुछ न कुछ होता है लेकिन इस कथा को तो बहुत कुछ समझने के लिए संपूर्ण रूप से तो नहीं बहुत कुछ समझने के लिए ज्ञानी व्यक्ति ही चाहिए जो कि बहुत ही बुद्धिमान हो सूक्ष्म दृष्टा हो जिन्होंने बहुत अध्ययन किया हो वे लोगों को जो है ये कथा कहनी चाहिए और सुननी भी चाहिए समाज में एक प्रकार की मान्यता भ्रांति इस प्रकार की है कि ये कथा तो अज्ञानी व्यक्तियों के लिए है किसी व्यक्ति ने किसी यूनिवर्सिटी से एमए पास किया है पीएचडी है डीलिट है विश्वविद्यालय किस प्रकार की उपाधियां प्राप्त है तो अपने उस ज्ञान के सामने समझता है कि हमारे लिए कथा बिल्कुल बेकार है हम तो वैसे ही बहुत विद्वान हैं इस कथा की क्या है? <coughs> कभी कभी वेदांत का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी, जिन्होंने वेदांत बहुत सीखा अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी को सीखा आत्मा परमात्मा के कृत्यचारी के जगत के मिथ्यात्व को जाना तो वो अपने ज्ञान के अभिमान में उनको ऐसा लगता है कि हम तो वैसे ही सब जानते हैं सब ज्ञान हमें प्राप्त है और हमने बहुत दिनों तक ये ज्ञान सीखा है गुरु से सीखा है बहुत दिनों तक तो साधना किए तब ज्ञान ही आया है ऐसे समझ करके ज्ञान का जो अभिमान होता है उसमें भी जैसी कथा सुनने की प्रवृत्ति खूब बैठता है लेकिन शास्त्रों का संतों का कहना यह है कि अज्ञानी व्यक्ति साधारण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कथा को सुने उनको चलिए तो, तो है ही है कोई संदेह की बात नहीं लेकिन ज्ञानी व्यक्तियों के लिए भी कथा है उनको कथा सुननी भी चाहिए सुनानी भी चाहिए दोनों ही बातें रामचरित मानस में इस बात को इतिहास के रूप में मैंने घटनाक्रम में भी इस बात को बताया जैसे भगवान राम हैं, वे तो सभी जिन जानते हैं स्वयं ही भगवान हैं। इसलिए भगवत लीला को उनसे कुछ छिपी नहीं है उन्हीं की सब लीला ही है लेकिन फिर भी भगवान राम पुराण सुनते हैं उनिषदों तो को सुनते हैं वेदों को सुनते हैं कथा पुराण वशिष्ठ बखान ही और सुन ही राम यद्यपि सब जाने, ही यद्यपि सब जाने की माने ये कि जानते सब है कोई भगवान राम से जाना ज्यादा जा, जानने वाला थोड़े संसार में चाहे इतना पढ़ा लिखा हो जाए चाहे इतना विद्वान हो जाए चाहे इतना विदांति हो जाए कोई परब्रह्म परमात्मा से भगवान से ज्यादा ज्ञान रखने वाला थोड़े हो जब इस प्रकार से देखते हैं कि भगवान राम जी कथा को सुनते हैं तब तो ये हर व्यक्ति को ये कथा सुननी चाहिए और जो कथा सुनते हैं ये कथा सुनाते हैं वही वास्तव में भाग्यशाली हैं और उन्हीं की बुद्धि सदबुद्धि है अन्यथा विपरीत बुद्धि कार्य करती रहती है इसलिए शास्त्रों में बार बार यही सब बताना पड़ता है कि देखो साधारण व्यक्ति व्यक्तियों की बुद्धि है उल्टी चलती है उनको हर बार बार बात बात में बुद्धि को सीधा करना पड़ता है तेरे को तुम्हारी ये मान्यता गलत है सही बात ये है इसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं कि भरद्वाज और याग्ञवल्क के बीच में जो संवाद हुआ यागवल्क ने जो कथा सुनाई भरद्वाज जी ने सुनी जो सुनी तो तुलसीदास जी कहते हैं उसी कथा को हम सुनायेंगे लेकिन अब क्या तुलसीदास जी जो वहां पर वो कथा सुनने के लिए वहां बैठे हुए थे भरद्वाज जी के पास याजवल के पास इन्होंने कैसे सुनी तो ये बताते हैं उस वो कथा परम्परा से आई और फिर तो अपने गुरु से सुनी ये बात बाद में बताते हैं। लेकिन कथा वही से चली आ रही है भरद्वाज से वो बात को शुरू करते हैं लेकिन भरद्वाज को ये कथा कहाँ से प्राप्त हुई याज्ञवल को ये कथा कहाँ से प्राप्त हुई इसके ऊपर जब विचार करते हैं तब आगे एक बात कहते हैं कि समुकी है, चलित सुहावा अब कहते सबसे पहले इस कथा से रचयिता भगवान शंकर जी है उन्होंने इसको जो है कथा रूप में संपादित किया था भगवान श्री राम जी ने तो चरित्र किए अवतार लिया लीलाएं की लेकिन उन सब लीलाओं को उन चरित्रों को भगवान शंकर जी ने भाषाबद्ध करके उसको शब्द रूप में उसको तैयार किया तो उन्होंने अपनी बुद्धि में उसको रखा आगे चलकर करके इस बात को फिर कहेंगे जो बात यहाँ रह जाती आगे बताएंगे तो संघु ने यह चरित्र सुहावा की मैंने रचना की इस चरित्र की रचना जो है सबसे पहले शंकर जी ने की और फिर बहुर कृपा कर उन्हें सुनावा और बहुर मैंने उसके बाद फिर उन्होंने कृपा करके उन्हें सुनावा मैंने पार्वती जी को ये कथा शंकर जी ने सुनाई बहुत से तात्तवर मनो शंकर जी ने जब भी पार्वती जी को कथा सुनाई उसके पहले शंकर जी ने इस कथा की रचना करके अपने हृदय में रखा हुआ था जब पार्वती जी ने पूछा तब तो वही कथा जो उनके हृदय में पहले से विद्यमान थी वही उन्होंने पार्वती जी को सुना दी इसलिए बहुत बोला <कयों> एक बार तो उन्होंने शंकर जी ने उस कथा को सुनकर के अपने हृदय में रखा और दूसरी बार उनको पार्वती जी को सुनाया अब देखो इसमें भी एक प्रक्रिया है वो ये है कि व्यक्ति को चाहिए कि कथा सुनाने के पहले उस कथा को अपने मन में कह लेको शास्त्री में सारे युक्तियां भी मिलती जाती हैं। <खेखेँ> पहले व्यक्ति को कथा सुनाने के पहले अपने मन में उस कथा को कह ले जिस सिद्धांत को मैं वेदांत भी सुनाने जा रहा है तो जो वेदांत जो ज्ञान सुनाने जाए उसके पहले उस ज्ञान को अपने मन में कह ले तो कह लिया तो शब्दबद्ध हो करके अपने हृदय में वो हो ज्ञान विद्यमान है तो जब अपने आप अपने हृदय में कहेंगे तो जहाँ कहीं कोई बात अटक रही होगी उसको वो हो कहीं से देख करके कुछ पाछ करके पूरा कर लेगा और अपने मन में उस बात को संपूर्ण रूप से धारण कर लेगा यदि कोई व्यक्ति उस ज्ञान को या उस कथा को अपने आप अपने मन में भी नहीं कह सकता तो दूसरे को कैसे सुनाएगा बहुत बार लोग ये नहीं करते अपने आप समझे कथा को अपने मन में कहेंगे नहीं उस ज्ञान को अपने मन में कहेंगे नहीं दूसरे से बोलना पहले से शुरू कर देते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं तो थोड़ा दूर तो आगे बढ़े और उसके बाद कहते हैं भाई हमसे बनता नहीं हम कह नहीं पाएंगे आगे वहां जाकर के उनको रियलाइज होता है कि आगे अब नहीं कह पाएंगे इससे इस प्रकार की घटना घटे इसके पहले नियम ये है कि व्यक्ति अपने मन में कह ले शंकर जी ने वो सारी कथा अपने मन में पहले कह ली और उसकी रचना हो गई सबका सब उन्होंने अपने ध्यान में धर ली वो कथा जब पार्वती ने पूछा तो फिर बिना विचार किए फिर तो वो एक अपने आप आती गई हृदय में पहले विद्यमान थी आती गई नाते गए आती गई सुनाते गए इस प्रकार की कथा आगे बढ़ती चली गयी कृपा शब्द क्यों आ गया हुँ? माने पार्वती पर जी के ऊपर शंकर जी ने कृपा की तब कथा सुनाई और एक नियम ये भी है अपने शास्त्रों में कि ये ज्ञान अध्यात्म विद्या का ज्ञान बिना पूछे किसी को नहीं बताना चाहिए फिजूल में बोलता फिरे ऐसे करके नहीं करना चाहिए जब किसी व्यक्ति के मन में जिज्ञासा प्राप्त हो कि हमें ये ज्ञान चाहिए ये कथा ये ये सिद्धांत या ये ज्ञान हम जानना चाहते हैं हमें बताइए तब वो ज्ञान उस व्यक्ति को बताना चाहिए तब वो कारगर होता है उसको और वो व्यक्ति उसको महत्व देकर के सुनता भी है और उसका जीवन में उसका प्रभाव भी देखने में आता है और ऐसे ही व्यक्ति को अधिकारी भी कहते हैं जिसे जिज्ञासा नहीं वो अधिकारी नहीं उस व्यक्ति को ये ज्ञान सुना देंगे तो वो ज्ञान सुने नहीं, नहीं और उसके ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा माध्यम में ये लगे ज्ञान बिल्कुल विकास है का कल्याण नहीं कर सकता हमको जब कोई ज्ञान सुनाया उसके अगर कोई इसका प्रभाव ही नहीं पड़ा इसके माने मान्य ज्ञान बिल्कुल बेकार है ये कथा बिल्कुल बेकार है ऐसी धारणा व्यक्ति की है। तब तो उनको सुनाना चाहिए और यागवल्क ने यह कथा जो हो, जो भरद्वाज को सुनाई वो भी कथा कृपापूर्वक सुनाई जब वैसे एक महीने भर भरद्वाज के यहां यागवल जी खेड़े गए आश्रम में उन्होंने अपने तरफ से कथा सुनाई ये नहीं कहा कि भरद्वाज यहां इतने लोग आते हैं चलो यहां बैठे हुए हम कथा सुनाते हैं सुने कथा सब लोग उन्होंने अपने तरफ से प्रस्ताव नहीं रखा जब भरतदास जी ने पूछा कि कथा में सुनाइए और हम सुनना चाहते हैं उनका बड़ा सत्कार किया और उनको उसे आग्रह किया तब ने भरतदास जी को कथा सुनाई ऐसे ही शंकर जी ने ये कथा रच करके अपने मन में रखी लेकिन पार्वती जी को भी नहीं सुनाई पार्वती जी सदा उनके साथ रही और जहां कहीं जाते थे वहां साथ थी कैलाश पर्वतों थे वहां पर भी उनके साथ थी लेकिन उन्होंने इसके बारे में पूछा नहीं तो शंकर जी ने कथा सुनाई भी नहीं ऐसे ही आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन की बड़ी मित्रता थी कोई ऐसा नहीं कि महाभारत युद्ध क्षेत्र में गए तब पहली बार भगवान कृष्ण और अर्जुन मिले थे उसके पहले दूसरे से परिचय नहीं था कभी मिले नहीं थे अरे ये सब बाल्यकाल से मित्रता थी और बहुत साथ इनके रहे लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को गीता का ज्ञान नहीं सुनाया और उस समय जब जबकि ऐसी विषम स्थिति थी जब दोनों तरफ सेनाओं में युद्ध होने जा रहा था और उस समय ऐसी प्रकार के ज्ञान की, की बातें करना जरा कठिन स्थिति थी तो भी अर्जुन ने जिज्ञासा व्यक्ति की और अपने आप को कहा कि हमारा भगवान आपके शरण में है इस शिष्य के यहां हम आपके शिष्य हैं और हम जो है आप उनको बताइए रास्ता बताइए मुझे क्या करना चाहिए तब भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया ये विधान इस प्रकार का सुनाने का यह लेकिन ये कथा गुप्त रखने के लिए नहीं है ऐसा नहीं कि, कि किसी को बताओ ही नहीं ऐसा नहीं है सामान्य रूप से लोगों को कथा की महिमा बताई जा सकती है लेकिन जब महिमा सुन के किसी व्यक्ति में ये भावना आएगी तो कथा की बड़ी महिमा है हम भी सुनना चाहते हैं तो जब उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो तब तो कथा सुनानी चाहिए जैसे खाने के संबंध में नियम है जिसका पेट भरा हो खाना न चाहता हो उसको खाना खिलाना बिल्कुल बेकार है उसको कोई तृप्त नहीं होगी अगर किसी को खिलाना चाहते हो तो पहले उसे चूरन खिलाओ पहले उसको भूख लगे और जब चिल्लाए के बहुत भूख लगी कुछ खिलाओ तब कहें हाँ आप खाओ सर उसको खाना खिलाओ तो उसे भूख में अच्छा लगेगा उससे तरक्की होगी उसे प्राप्त हो होगी ऐसे ही पहले ज्ञान की भूख उत्पन्न करनी चाहिए इसलिए बहुत बार जो बड़े बड़े प्रवचन होते हैं बहुत लोग हजारों लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वहां कथा कम होती है लोगों को भूख बढ़ाई जाती है उनको कथा की महिमा आध्यात्म विद्या की महिमा ज्यादा सुनाई जाती है सुनते सुनते सुनते सुनते लोगों के मन में जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तब तो वो स्वयं सुनने के लिए पता लगाने के लिए घूमने लगते हैं तो इसलिए देखो उसी बात इस प्रकार के कहते हैं, है चरित्र सुहागा बहूर कृपा कर सुनागा और सुई शिव कागभूषण और उसी कथा को सुनकर जी ने काग को भी कथा सुनाई और राम भगत अधिकारी चीना और वही है ऐसा क्यों किया क्योंकि उन्होंने भगवान राम के के भक्त और अधिकारी समझा इसलिए देखो शंकर जी ने पार्वती जी की जब कथा कब सुनाई जब देखा कि पार्वती जी कथा सुनने की अधिकारी है तब सुनाई कालभूषण को भगवान ने कभी कथा दी कालभूषण को कैसे प्राप्त हुई शंकर जी से तब प्राप्त हुई जब कालभूषण जी हुए उसके अधिकारी हुए तब तो अधिकारी के तात्पर्य क्या है कि जिसको भक्त के माने हैं प्रेम जिसको भी भगवान में प्रेम हो वही उसका अधिकारी है अगर भगवान के प्रति प्रेम भाव है ही नहीं तो वो कथा का भी अधिकारी नहीं है इसलिए पहले तो भगवान में प्रेम भाव उत्पन्न हो इस प्रकार से बोलना चाहिए कथा की महिमा सुनावे भगवान की महिमा सुनावे लोगों को भगवान की प्रति भक्तिभाव जागृत हो तब वे और अधिक जानने की जिज्ञासा करते हैं तब कथा सुनाई जाती है तब वो कल्याणकारी भी होती उनके लिए यहाँ पर जो है ये है याज्ञवल पर भरतदात तो दोनों अधिकारी थे वहां तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं सहवैयत कार्य थे आगे स्वयं बता देंगे कि देखो ये दोनों जो है ये है श्रोता वक्ता शील निधि ये श्रोता सो, और बक्ता दोनों ही ज्ञान निधान बड़े ही गुणवान तो वहां तो कोई बातें नहीं वो तो अधिकारी है ही है लेकिन अधिकारी के संदेह यहाँ हो सकता है जैसे शंकर जी ने पार्वती जी को ये कथा सुनाई तो कहीं कहीं इस प्रकार से बात आती है कि स्त्रिया और शूद्र ऐसे कुछ लोग जो है वो हो, इस कथा के अधिकारी नहीं है इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है तो फिर उनको उनको भी वे भी जब अधिकारी बने तब कथा सुने तो पार्वती जी स्वयं आगे चढ़ करके देखेंगे कहती है कि यद्यप जोशी का नहीं अधिकारी ऐसे करके बोलती हो कि स्त्री यद्यप इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है लेकिन फिर भी जहां देखते हैं कि भगवान की भक्ति है तो वो भगवान का भक्त तो अधिकारी है ही है इसे चाहे स्त्री हो चाहे शुद्र हो किसी भी जात का हो लेकिन भक्त है तो अधिकारी है इसलिए पार्वती जी कहने लगी कि हमें कथा सुनने की बड़ी रुचि है बड़ा प्रेम है इसलिए वो कथा हमें सुनाइए अगर आप ठीक समझते हो तो शंकर जी ने कहा कि नहीं तुम अधिकारी हो तो मैं हम कथा सुनाते हैं तो इसलिए यहाँ का राम भगत अधिकारी चीना जब उन्होंने देखा कि भगवान की भक्ति में है उसके अधिकारी है तब उन्होंने वो कथा शंकर जी की उनको सुनाई यही कथा पार्वती जी के पहले पूर्वजन में यह सती थी जब सती थी तब तो भगवान में इनकी प्रीत नहीं थी विश्वास भी नहीं था शंकाएं थी वो कथा फिर आगे जब आएगी तो उस कथा में देखना किस प्रकार से सती जो है वो इस कथा की अधिकारिणी नहीं थी सती भी स्त्री थी, थी योषिता थी लेकिन उनको शंका थी भगवान में प्रीत नहीं थी लौकिक आसक्तियों में इतनी ज्यादा वो पड़ी हुई थी कि उनको जो है भगवान में प्रीत नहीं थी इसलिए भगवान शंकर जी ने भी वो कथा उनको सती को नहीं सुनाई लेकिन वही सती ने सदी छोड़ने के बाद जब पार्वती का रूप धारण किया और उनके मन में जो भगवान राम के प्रति प्रतिशंका थी वो धीरे धीरे निर्मूल हुई और भगवान के चरणों में प्रीति हुई तब फिर उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो अब हैं है तो उन्होंने जब पूछा तो शंकर जी ने वो कथा सुना दी तो इस प्रकार से सारे प्रसंग को देखे तो एक अवस्था में अनधिकारी और दूसरी अवस्था में अधिकारी तो अनधिकारी व्यक्ति सदा अनधिकारी बना रहे ऐसे नहीं होता कालांतर में वो अधिकारी हो सकता है इसी प्रकार से ये कागभूषण जो है शुद्ध थे अयोध्या में जन्मे और महाकालेश्वर मंदिर में जाकर के वहा उन्होंने वास किया उनके गुरु में जो है उनको शंकर जी की भक्ति भगवान राम की भक्ति सुनाई उन्होंने तपस्या की उसके बाद में फिर शंकर जी का शाप भी हो गया और फिर अनेक जन्म को धारण करने पड़े अंत में ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ और फिर तो लोमस ऋषि के पास गए तो लोमस ऋषि फिर ये कथा और भक्ति और ज्ञान ये सब लोमस ऋषि कालभूषण जी को प्राप्त हुआ लेकिन कब प्राप्त हुआ जब वे अधिकारी हो गए तब प्राप्त हुआ तो उस कथा के अनुसार देखते हैं उत्तरकांड में कि कालभूषण को जो ये कथा सुनने को मिली लोमस ऋषि मिली ऐसी कथा नहीं है कि शंकर जी से कथा सुनी हो उन्होंने कही बल्कि उत्तरकांड में उल्टा इसके आता है कि पार्वती जी से शंकर जी से पूछा कि आपने ये कथा कहां से सुनी कहां से जानी तो शंकर जी ने भी कह दिया कि हमने ये कथा कालभूषण जी से सुनी तो बाद में शंकर जी ने कालभूषण जी से भी कथा सुनी थी वही बात ठीक है एक बार फिर तो शंकर जी ने क्या सब बता दिया कि जब तुम सती थी और शरीर तुम्हारा इस प्रकार से छूट गया और ये हो गया तो समय हम घूमते फिरते रहे तो वहां काक जी के आश्रम में भी पहुंचे वहां पर कथा हो रही थी का जो कथा सुनाई थी तो वहां पर भी हम पक्षी रूप धारण करके वहां रहे और जो कथा हमने सुनी थी वही कथा हम तुमको सुनाते शंकर जी भी ये नहीं कहते कि पार्वती ये कथा हमारी अपनी रचना है और वही हम तुमको सुनाते यद्य शंकर जी की कही हुई कथा कारकुशन जी को भी प्राप्त हुई लेकिन काल्भ जी से जब शंकर जी ने सुना तब जब पार्वती जी को सुनाने लगे तब उनको यही कहने लगे कि जो कथा हम तुमको सुना रहे हैं ये कथा हमने कारकुषण से सुनी हो मैंने इस बात ये बहुत ही आवश्यक दिखाई देता है कि कथा सुनाने वाले इस कथा की परंपरा को कहीं अपने पूर्व से जोड़े ये बहुत आवश्यक शंकर जी ने इसको जोड़ा कारकुषण से लेकिन यहां ये कहते हैं शंकर जी ने ये कथा कालभूषण जी को दी कहते हैं सोई से कालभूषण दीना अब यहां दीना को मैंने सुनाया नहीं कोई जैसे कोई वस्तु दे दी जाए किसी को इस प्रकार से दे दिया गया तो देने वाली वस्तु जो है तो कभी कभी तो सीधे दी जाती है एक देने वाला एक लेने वाला सीधा सीधा डायरेक्ट